ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर चंद्र कुमार जैन की कुछ कविताएं। शब्दों के भी दीप चलेंगे मेरे गीतों से निश्चय ही शब्दों के भी दीप जलेंगे करुणा से है नाता इनका चिर विश्वास सदा संगी है करुणा से है नाता इनका चिर विश्वास सदा संगी है दूर भ्रमों की खाई से ये इनमें सतभी सतरंगी है छूकर जरा इन्हें देखो तुम अक्षर अक्षर, अक्षर मीत मिलेंगे मेरे गीतों से निश्चय ही शब्दों के भी दीप चलेंगे करते हैं राजमहल को छोड़ कभी ये वन में भी जाया करते हैं और बेर शबरी के खाकर सच्चा सुख पाया करते हैं कबीरा के ये ढाई आकर ये केवट की रीत मिलेंगे मेरे गीतों से निश्चय ही शब्दों के भी दीप चलेंगे घुटनों पर सिर रखी उदासी ये देखे तो कैसे बोलो घुटनों पर सिर रखी उदासी ये देखे तो कैसे बोलो पर दुख कातर रहे सदा ये न बोले तो कैसे बोलो ये ये भावुक हो जाते अक्सर भावों में ये प्रीत मिलेंगे मेरे गीतों से निश्चय ही शब्दों के भी दीप चलेंगे ही बताओ मेरे साथी याद रखो या सब तुम ही बताओ मेरे साथी याद रखूं या सब विसराऊ या अपने गीतों को लय में गा गा कर मैं तुम्हें सुनाऊ गीत चुप रहे तो भी इमे बरखा गर्मी शीत मिलेंगे मेरे गीतों से निश्चय ही शब्दों के भी दीप चलेंगे गीत मेरे आरों के आंसू चुनते हैं अपनी पलकों से गीत मेरे औरों के आंसू चुनते हैं अपनी पलकों से और हंसी की नई कहानी लिखते हैं अपने अशको से पीड़ा के मंथन में ये तो चिर सुख के नवनीत मिलेंगे मेरे गीतों से निश्चय ही शब्दों के भी दीप चलेंगे अपने अंतस में रो कर भी बाहर केवल हास लुटाते अपने अंतस में रो कर भी बाहर केवल हास लुटाते घाव समय का सहते सहते रोते रोते ये मुस्काते आंधी बांधे पर्वत लाघे इनसे दुख भयभीत मिलेंगे मेरे गीतों से निश्चय ही शब्दों के भी दीप चलेंगे मेरे गीतों से निश्चय ही शब्दों के भी दीप चलेंगे शब्दों के भी दीप चलेंगे सच्चा संत संत किसी अंत से नहीं डरता संत किसी अंत से नहीं डरता कठिनाइयां उसकी पगडंडिया है उपसर्ग उसे पथ पत बताते हैं वन वन उद्यानों का सौंदर्य उसे रिझाता नहीं स्वर्ग का सुख वैभव भी उसे भाता नहीं संत तो हिमगिरी के गर्भ से उत्पन्न होकर सिंधु पथगामी बनने में ही जीवन की सार्थकता मानता है सिंधु वत हो जाने का संकल्प ठानता है जो जानता है कि आत्मा की विभूति अनंत है वह सच्चे अर्थों में संत है संत किसी अंत से नहीं डरता ताना बाना, फूल खिले झर गए कांटे मिले बिखर गए सुख आया चला गया दुख आया नहीं रहा मिलना और बिछड़ जाना यही है जीवन का ताना बाना नियम बस एक ही है यहाँ जो आज है वह कल नहीं है अनुभूति चाहता हूँ मन खुले ऊन के गोले की तरह कि बुन सकू स्वेटर कविता की चाहता हूँ धुना जाए यह मन कपास के गट्ठर की तरह कि पीरो सकूं धागो में जीवन के बिखरे फूलों को कि बना सकूं एक माला अनुभूति की जीवन के गीत लिखो जीवन के गीत लिखो कितनी भी पीड़ा हो तुम सते नीत लिखो जीवन के गीत लिखो संकल्पी आँखों में सूरज के सपने ले अंधारी रातों में एक दिया बार दो पलकों पर जो ठहरे आंसू उनको भी तुम मोती सी कीमत दो अंतस का प्यार दो और नई रीत लिखो जीवन के गीत लिखो जीवन, जीवन की गागर, गागर से छलक, छलक छलक जो जाए उस पानी, पानी की कीमत आकना बेमानी है और जो समा जाए गागर में सागर सा मीत वही पानी, पानी तो, तो जीवन, जीवन का पानी है आज नई प्रीत लिखो जीवन के गीत लिखो मुक्त गगन में उड़कर धरती पर जो आया पंछी से पूछो तो घोंसला ही क्यों भाया? छह हृदय में गहरे कितने भी हों लेकिन बांसुरी से पूछो तो मन उसका क्यों गाया दर्द सहो और हसो जीवन के गीत लिखो कितनी भी पीड़ा हो तुम हंसते नीत लिखो जीवन के गीत लिखो जीवन के गीत लिखो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चंद्र कुमार जैन की कुछ कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमल